श्री परमात्मने नमः अथ दशम्याय श्रीभगवाचय श्रेणु मे परमं वचः यते हम प्रियमाणा वक्षा हित काम्य पदछेद भूय एवं महाबाहो श्रीडुमे परम वच ते अहम प्रियमाय वक्ष्यामि हित काम्य अन्वय एव शब्दार महाबा हे महाबाहो भूय फिर एव भी मैं मेरे परमम परम रहस्य और प्रभावयुक्त वच वचन को श्रृणु सुन यत जिसे अहम मैं ते तुझ प्रियमाणाय अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित काम्य हित की इच्छा से वक्षा कहूंगा न मे विदुहसुरगणा प्रभव न महर्ष्य अहमादिर्देवा महर्षीणस अह महर्षी पदछेद न मे विदुह सुगणा प्रभव न महर्षय अहम आदि हि च महर्षीण अन्वय इव शब्दार्थः मे मेरी प्रभव उत्पत्ति को अर्थ लीला से प्रकट होने को न न सुरगढ़ा देवता लोग जानते हैं और न महर्षय जन ही विदुह जानते हैं ही क्योंकि अहम मैं सर्वशः सब प्रकार से देवानाम देवताओं का और महर्षिणा महर्षियों का भी आदि आदि कारण कारणु यो लोक मजमनादीच वेत्तीलोकमहेशरमू सर्व प्रमुच्यते सर्वपै प्रमुच्य पदछेद अजम च वेत् लोकमहेशरूढ़ सह मर्षु सर्वै प्रमुच्य अन्वय एव शब्द यो मजको अजमजन्म अर्थ वास्तवी जन्मरहितदीमना और लोकमहेश्वरम लोकों का महान ईश्वर वेत्ती तत्व से जानता है सह वह मर्तेशु मनुष्यों में असमूढ़ ज्ञानवान पुरुष सर्वपापै संपूर्ण पापों से प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है बुद्धिजान संोह क्षमा सत्यम दम श्रम सुखम भयं भव भाव च चाभयम चद्छेद बुद्धि ज्ञानमसोह क्षमा सत्यं दम श्रमा भवः अभावः सुखम दुखम भव एव चयमच अहिंसा भवन्ति भावा समतायशी भावभूता मत पृथ्वीधेद अहिंसा समता दान यश अयशी भावा भूता एव पृथक अन्वय इव शब्द निश्चय करने की शक्ति ज्ञान यथार्थ ज्ञान असमोह असमूढ़ता क्षमा क्षमा सत्यम सत्य दम इंद्रियों का वश में करना श्रम मन का निग्रह एवं तथा सुखम दुखम सुख दुख भव अभाव उत्पत्ति प्रलय और भयम् अभयम् भय अभय च तथा अहिंसा अहिंसा समता समता तुष्टि संतोष तपह, तप तप दानम दान यश कीर्ति और अयश अपति एवं ऐसे ये भूतानाम प्राणियों के पृथ्विधा नाना प्रकार के भावाह, भाव भाव मत्त मुझसे एवं भवंती होते हैं महर्षय सप्तपूर्व चारों मनथा मद्भावा मानसा जाता यहाँ लोक इमाह इमा प्रज पदछेद सप्त सप्तू चर मनव तथा हा, मानसा हा जाता है यहाँ लोक इमा प्रज अन्वय शब्द सप्त महर्षयः महर्षय जन, चार चार उनसे भी पूर्वे पूर्व होने वाले सनकादि तथा तथा मनव स्वयंभुव आदि चौदह मनु ये मद्भावाह मुझ में भाव वाले सबके सब मानसाह मेरे संकल्प से जाता उत्पन्न हुए हैं एशाम जिनकी लोके संसार में इमा यह प्रजा संपूर्ण प्रजा है एकता विभूति योगम च मम यो वेत्ती तत्वत सो युज्यते नात्र संशयः सौविककंपेन युज्य नशय पदछेद विभूति मम युज्यते न अत्र संशयः अन्वय शब्दार्थ जो पुरुष मम मेरी इस परमैश्वरूप विभूतिको रूप विभूति को और योगम योग शक्ति को तत्वतः तत्वत वेति जानता है स वह अविकंपन योगेन भक्ति योग से युज्यते युक्त हो जाता है अत्र अत्रे कुछ भी संशय संशय न नहीं है अहम सर्व सर्वं प्रवर्तते इति म भजन्ते अहम् भजंते मूध भावसमता पदछेद प्रवर्तते इति प्रभव भजन्ते प्रवर्त मजन्ते मुधा भावसमता अन्वय शब्दार्थः अहम, मैं वासुदेव ही सर्वस्य संपूर्ण जगत की प्रभव उत्पत्ति का कारण हूँ और मत्तः मुझसे ही सर्वम सब जगत प्रवर्तते चेष्टा करता है इति इस प्रकार मत्वा समझकर भाव भावसमता श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुधा बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही भजन्ते, निरंतर भजते हैं मचित्ता मदगत प्राणा बोधयत परस्पर कथयत माम च मोष्य च पदछेेद मच्चिता मदगतप्राणा बोधयता च कथयता अन्वय शब्द मच्चिता निरंतर मुझ में मन लगाने वाली और मदगत प्राणाह मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा परस्परम आपस में मेरे प्रभाव को बोधयंतः जनाते हुए च तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथयंत कथन करते हुए च ही नित्यम निरंतर तुष्यती संतुष्ट होते हैं और माम मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमंती रमण करते हैं तततयुक्ता ददामि भजतापूर्वक ददा बुद्धिगम तम ये नामपया पदछेदजताीवक ददमी बुद्धिओगम तम माम ते अन्वय एवं शब्दार्थ तषा उन सतत सततयुक्ता निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रीति प्रेम पूर्वक भजता भजने वाले भक्तों को मैं तम वह बुद्धि योगम योग ददा देता हूँ येन जिससे ते वे मुझको ही उपयानी प्राप्त होती हैं मेवानुकं पार्थम अहम तेवाकंपाथंज तश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता पदछेदावुकंपाथम अज्ञानज तम नाशियामी आत्म भावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता अन्वय उनके ऊपर अनुकंपार्थम अनुग्रह करने के लिए आत्मभावस्थ उनके अंतकरण में स्थित हुआ अहम् मैं स्वयं एव एवं उनके अज्ञानजम् अज्ञान जनित तमः अंधकार को भास्वता प्रकाशमय ज्ञानदीपिन तत्वानूप ज्ञान दीपक के द्वारा नाशियामी नष्ट कर देता हूँ अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परमं भवान्ष शाश्वत दिव्यम आदिदेवज विभु पदछेद परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परमं भवान्न पोरुषम शाश्वत दिव्यं आदिदेव विभु आहुस्ता मृषय सर्वे देवर्षिनादस्था अशी तो व्यास स्वयच मे पदछेद सर्वे ऋषि नारद तथा असी देव्यास स्वयं च एव ब्रवीषमी अन्वय आप परम, परम परम ब्रह्म ब्रह्म परम परम धाम धाम और परमम परम पवित्रम पवित्र हैं क्योंकि ताम आपको सर्वे सब ऋषिय ऋषिगण शाश्वतम सनातन दिव्यम दिव्य पुरुषम पुरुष एवं आदिदेव देवों का भी आदिदेव अजम अजन्मा और विभुम सर्वव्यापी आहु कहते हैं तथा वैसे ही देवर्षि देवर्षि नारद नारद तथा असी असित और देवलह, देवल देवल ऋषि तथा व्यास महर्षि व्यास भी कहती हैं क्या और स्वयं स्वयं आप एवं भी मे मेरे प्रति ब्रवीषि कहती हैं सर्वेतदृत मे यदसी केशव न ही ते व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा पदछेद मे यदसी केशव नि ते भगवन् व्यक्ति विदूह देवा न दानवान्वये शब्द केशव हे केशव य जो कुछ भी माम मेरे प्रति वदसी आप कहते हैं एतत इस सर्वम सबको मैं ऋतम सत्य मन मानता हूँ भगवन हे भगवन ते आपके व्यक्तिम लीलामय स्वरूप को न, न तो दानवाह दानव विदुह जानते हैं और न, न देवा देवता ही, ही। स्वयेवात्मनात्मा वेत्थ तम पुरुषोत्तम भूतभूतेश देवदेव जगत्पते पदछेद स्वयं एव आत्मना आत्मन आत्मा वेत्थ षोत्तम भूतभूश देवदेव जगतपते अन्वय एवं शब्द भूतभावन, हे भूतों को उत्पन्न करने वाली भूतेश हे भूतों के ईश्वर देवदेव हे देवों के देव, देव। जगतपते, हे जगत के स्वामी पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम तव आप स्वयं स्वयं एव एवं आत्मना अपने से आत्मा अपने को जानती हैं वक्तूर दिव्या वक्तूर्मर्हश्य शेषेण दिव्यात्मिभूत याभूतिर्लोका या ईमास्तम व्याप्यतिष्ठ पदछेद वक्तुम अशेषेड़ा दिव्याह वक्त अर्हसी अशेषेणा दिव्यात्मूत या विभूतिमा व्याप्यतिसी अन्वय शब्दि उन दिव्याह आत्मविभूत अपनी दिव्य विभूतियों को अशेषेण संपूर्णता से वक्तुम कहने में अर्सी समर्थ हैं या भी जिन विभूति विभूतियों के द्वारा आप ईमान इन सब लोकान लोको को व्याप्य व्याप्त करके तिष्ठसि ठीक हैं कथ विद्याम योगी सदा पिचितुच भाव भगवन् भगवन्मया पदछेद कथम विद्याम योगीन्दाचित असि भगवन् असी भगवन्मया अन्वय शब्दार्थः शब्दार हे योगीश्वर अहम् मै कथम् किस प्रकार सदा निरंतर परिचितन चिंतन करता हुआ त्वाम आपको विद्याम जानू च और भगवन हे भगवन आप केशुकेशु केशु, किन किन भावेशु भावों में मया मेरे द्वारा चिंत चिंतन करने योग्य असी हैं मनो योग विभूति चनादन भूय कथय तृप्तिर्णवो नस्ति मेमृत पदछेदत्मनम विभूतिदन भूय कथय तृप तीह ही हा न अस्ति मे अमृतम् अमृत अन्वय शब्द जनार्दन हे जनादन आत्मन अपनी योग शक्ति को योगम योगशक्तिको चौर्भूति विभूतिको भूय फिर भी विस्तरे विस्तारपूर्वक कथय कहिए ही क्योंकि आपके अमृतम अमृतमय अम्रित वचनों को श्रेणुवतः सुनते हुए में मेरी तृप्ति तृप्ति न नहीं होती अर्थात अस्ति सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है श्री भगवान हंत ते कथ्यामी दिव्या हात्मिभूत प्राधान्यत हा कुरुश्रेष्ठ नो विस्तरष मे पदछेद हंत ते कथ्या हि आत्मभूत प्राधान्यत नस्त विस्तर से मे अन्वय एवं शब्द कुरुश्रेष्ठ हे कुरुश्रेष्ठ हंत अब मजो दिव्यात्मूत मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको ते तेरे लिए प्राधान्यतः प्रधानता से कथिष्यामी कहूँगा ही क्योंकि मैं मेरे विस्तार विस्तार का अंतह अंत अंत न नहीं अस्ति हे अहमात्मा गुडाकेशूताशयस्थि अहमामच भूताव पदछेद अहम् आत्मा गुडाकेशूताशयस्थि अहम् आदि मध्यम चूता अन्वय शब्दार्थः गुडाकेश हे अर्जुन अहम मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि आदि मध्यम मध्य च और अंतह, अंत अंत भी अहम मैं एव, ही अस्मी हूँ आदिनाम विषणु ज्योतिषा रविंशु मरीचिमरुता नक्षणा शशी पदछेद आदिनाष्णु ज्योतिषा रवि अंशुन मरीचिम मस् नक्षण शशी अन्वय एवं शब्दाथ अहम् मैं आदित्या अदिति के बारह पुत्रों में विष्णु विष्णु और ज्योतिषाम ज्योतियों में अंशुमान किरणों वाला रवि सूर्य अस्मि हूँ तथा अहम् मैं मरुताम उन्चास, वायु देवताओं का मरीचि तेज और नक्षत्राण नक्षत्रों का शशि अधिपति चंद्रमा अस्मि अस्मी वेदनाम वेदोस्मी देवानासव इंद्रिया मनस्चास्मी भूता नाम अस्मि चेतना पदछेद वेदा नाम साम वेदह अस्मि अस्मि वेद अस्वानाद्रिया मन अस् भूता नाम चेतना अन्वय शब्दार्थह। वेदा नाम वेदोमि मवेदेद अस्म हूँ देवाना देवो में वासव इंद्र अस्मि हूँ इंद्रिया इंद्रियों में मनह मन अस्मि अस्मी हूँ और भूतानाम भूतप्राणियों की चेतना चेतना जीवनी शक्ति अस्मि चेतनार्था जीवनीशक्तिद्राण शंकर विशो यक्षरक्ष वसूना मेरुह मेरु शिखिरीडाह पदछेद्राण अस्मि शंकर ची विशरक्षसा वसूना पावक ची मेर शिखिरीडा अहम अन्वय शब्दारुद्राणश रुद्रो मे शंकर अस्मि हूँ च्या, और यक्ष यक्षरक्षसा यक्ष तथा राक्षसों में वित्तेष धन का स्वामी कुबेर हूँ अहम मैं वसूना आठ वसुओं में पावक अग्नि अस्मि हूँ च और शिखरीम वाले पर्वतों में मेरु, सुमेरु पर्वत अस्मि मे मेरु सुमेरुर्वत अस्मी हु मुख्यमं विधि पाथ बृहस्पति सरसामस्मि स्कंद सरसास्मी सागर हैद्छेद मुख्यमं विधि पार्थ सेनानीनाम बृहस्पति सेनानी अह स्क सरसा अस्मी सागर है अन्वय शब्दारोधसा पुरो मुखिया बृहस्पति बृहस्पति माम मुझको विद्धि जान पार्थ हे पार्थ अहम मैं सेनानी सेना सेनापतियों में इसकंद अर्थात कार्तिकेय स्वामी च और सरसाम जलाशयों में सागर है समुद्र अस् महर्षीणा भृगुरहम गिरामस्मेम्क्षर यज्ञा जप यज्ञों स्थावराण हिमालय पदछेद महर्षीण भृगुह अस्मि एकम् अक्षर यज्ञा जप य अस्म स्थावरा अन्वय अहम्, मैं, महर्षिण महर्षियों में भृगु और, भृगुर्िरा शब्दों में एकम्, एक अक्षरम अक्षर अर्थात् ओंकार अस्मि हूँ यज्ञा सब प्रकार के यज्ञों में जप जपयज्ञ जप यज्ञ और स्थावराणाम स्थिर रहने वालों में हिमालय हिमालय पहाड़ अस्मि हूँ अश्वत्थक्षाण देर्षीण चारद गवाण चिंत्ररथ सिद्धा कपिलो मुनी पदछेद अश्वत्थाण दर्षिण नारद गंधर्वाणा चित्ररथ सिं कपल मुनि अन्वय सब वृक्षों में अश्वत्थ पीपल का वृक्ष देवर्षिण देवर्षियों में नारद नारद मुनि गर्वा गंधर्व मे चित्ररथ चित्ररथ च और सिद्धा सिद्धो मे कपल कपिल मुनि मुनि अस् उच्च स्रवसमश्वा विधि मृतोद्भव एरावतम रावत गजेन्द्राण नद्छेद उच्च स्रवसम नराधिपम् ममृतोदव्राण नन्वय शब्दार्थः अश्वाना घोड़ों में अमृतोदभवम अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च स्रवस उच्च्रवा नामक घोड़ा श्रेष्ठ नाम, हाथियों में एरावतम एरावत नामक हाथी च और नाण मनुष्यों में नराधिपम राजा माम मुझको विद्धि जान आयुधा नामहं वज्रम धेनूना कामधू प्रजन्श्चास्ंदर्प सर्पाणास्सुकि पदछेद आयुधानाम अहम वज्रम धनूं अस्म कामु प्रजन चंदर्प सर्पाणस्सुक अन्वय एव शब्द अहम् मैं आयुधा शस्त्रोमि वज्रम वज्र और धेनुनाम गोमी कामधु कामधेनुअस्मी हूँ शास्त्रोक्त शास्त्रोक्तरीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव अस्मी। चा, और कंदर्प कामदेवस्पा सर्पोमी वासुक सर्पराजवासुक अस्म अनता वरुण यादसमहम पितृा मरमा चास् संयमता च अनत चीना वरुण यादसाम अहम पितृण अर्यमा चमी अहम् संयमता अन्वय शब्दार्थः अहम् मै नागा नाम नांग और यादसाम जलचरोका अधिपति वरुण वरुड़ देवता हूँ च और पितृण पितरों में अयमा अर्यमा नामक पितर तथा संयमता शासन करने वालों में यम यमराज अहम मैं अस् प्रहलादास्ल च मृगा मृगेन्द्रोहम वैनते पक्षिण दह, प्रहलादह च अस्मि कालह दैत्याल कलयता मृगा मृगेन्द्र अहम वैनतेय च पक्षिणय अहम् मै मयि दैत्योमि दैत्योमी प्रहलाद च और कलयता गणना करने वालों का कालह समय अस्मि अस्मी हूँ तथा मृगा पशुओं में मृगेन्द्र मृगराज सिंह च और पक्षीण पक्षियों में अहम् मैं वैनतेय गरुड़ अस्मि पवन पवता शस्त्रता झाड़ा मकरसमस्मे जाहनवी परेद अस्मि पवता शस्त्रता अहम झाड़ा मकर अस्मि अस्मि चमी स्रोतसा अस्मी, अस्मी जाह्नवी अन्वय पवित्र करने वालों में पवन वायु और शस्त्र शस्त्र में श्री राम अस्मि शस्त्रियों तथा झषाडा मछलियों में मकरह मगर अस् च औरत नदियों में जाह्नवी श्रीभागीरथी गंगाजीअस्मी सर्गाड़ादीत मध्यम चैवाहर्जुन अध्यात्म विद्यादता पदछेद सर्गा अंत च मध्यम एव चमं अर्जुन अध्यात्म वाद प्रवदता अहम अन्वय शब्दार्थ अर्जुन हे अर्जुन सर्गा सृष्टियों का आदि आदि च और अंत अंत तथा मध्यम मध्यभि अहम्, मैं एव, हि हूँ अहम्, मैं विद्या विद्याओं में अध्यात्म विद्या अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और प्रवदताम परस्पर विवाद करने वालों का वाद निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद अस्मि हूं अक्षराला मकारोस्मी द्वंद्व साकवाक्षय कालो धाता हम विश्वमुख परेद अक्षराण अकार अस् द्वंद अहमे अक्षय काल धोमुखा अन्वय एवं शब्द अहम मैं अक्षराण अक्षरों में अकार हा। अकार हूँ चौर सामिकसो में हा। नामक समास अस्मि सामस अस्में अक्षय अक्षय काल हा। काल अर्थात कालक का महाकाल तथा विश्वमुख सब ओर्म मुखवाला विराट स्वरूप सबका धाता धारण पोषण करने वाला भी अहम मैं एव ही अस्मी हूँ मृत्यो सरोहरच्चा उद्भव भविष्यता कीर्तिशर्वाक्च नारीण स्मृति धृति क्षमा पदछेद मृत्यो सर्वर चहं उद्भव चम की च नारीण स्मृति मेधा धृति क्षमा अन्वय इम शब्दार्थ अहम मैं सर्वहर शबका नाश करने वाला मृत्यु मृत्यु और भविष्यतां उत्पन्न होने वालों का उद्भवः उत्पत्ति हेतु हूँ तथा नारीण स्त्रियों में कीर्ति कीर्ति स्त्रीश्री वाक् वाक् स्मृति स्मृति मेधा मेधा धृति धृति च और क्षमा क्षमास्मी हूँ बृहत्सा तथा सामना गायत्री मार्ग छंदम मगशीर्षो ॠतूना कुसुम पदछेद बृहत्सा तथा सांना गायत्री छंदम अहम मार्ग मसागीर्ष अहम रीतु नाम कुसुमा ऋतूना कुसुम अन्वय शब्दार्थ तथा तथा सामनाम गायन करने योग्य योग्यश्रुतियों में अहम मैं बृहत्साम बृहत्सा और छंदसाम, छंदों में गायत्री गायत्री छंद हूँ तथा मसाला महीनों में मार्गशीर्ष मार्गशीर्ष अर्थात अग्रहायण और रीतु नाम ऋतुओं में कुसुमाकर वसंत अहम मैं अस्मि हूँ द्योत छल्यता मस्मि तेजस तेजस्तेजस्वीनाहम जमी व्यवसायस्म सत्वतामहम पदछेद द्योतम छलतामस्ेज अहम् अस्मि अस्मि व्यवसायह सत्वम सत्व वताम अहम् अस्म सत्वता शब्दाथ अहम् मैं छलयता छल करने वालों में द्योतम युवा और तेजस्वी प्रभावशाली पुरुषों का तेज प्रभाव अस्मि हूँ अहम मैं जेतृणाम जीतने वालों का जय विजय अस्मि हूँ व्यवसाय निश्चय करने वालों का व्यवसाय निश्चय और सात्विक पुरुषों का सत्वम, सात्विक भाव अस्मि नाम सव सात्त्व अस्मी वृषणीना वासुदेवस्मी पांडवाना धनंजय मुनीनाह व्यास कवीनाषणक पदछेद वृषणनाम अस्मि अस् पांडवाना धनजय मुनी अहम व्यास कवीना उषण कवि नाम अन्वय शब्द वृषणीना वृषण वंश्योमी वासुदेव वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा पांडवाना पांडवों में धनंजय धनन्जय अर्थात धनंजय अर्थ मुनियो व्यास वेदव्यास और कवीना कव ऊषणा शुक्राचार्य कवि कवि अभी अहम मी अस्मी हूँ दंडोदमता नीतिर जिगीषता मौन चास्मी गुहयाना ज्ञान ज्ञानवतामहम पदछेद दंड अस्मि नीति अस् जिगीसता मौन ची गुहैं ज्ञानवता शब्दाथ दमयता दमन करने वालों का दंड दंड अर्थात दमन करने की शक्ति अस्मि हूँ जिग्सता जीतने की इच्छा वालों की नीति नीति अस्मि हूँ गुहयानाम गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौनम मौन अस्मि हूँ च और ज्ञानवतम ज्ञानवा ज्ञान तत्व अहम मयि एवं अस् यच्चा सर्वूता बीज तदहर्जुन न तदस्ति मैया भूत चराचर अपि पदछेद यूताजुन न तत्ति मैया भूत चराचर अन्वय और अर्जुन हे अर्जुन यत जो सर्व सब भूतों की बीजम उत्पत्ति का कारण है तत वह अपि भी अहम् मैं ही हूँ क्योंकि ऐसा तत वह चराचरम चर और अचर कोई भी भूतम् भूत न नहीं अस्ति है यत जो माया मुझसे विना रहित सत्त हो ना तोस्ती मम दिव्या विभूतिनाम परत श तुद्देश प्रोक्त विभूतिर्स्तरो मैया पदछेद न अन्तः अस्ति मम अस्म तु उद्देशतः प्रोक्तः विभूति विस्तरः मैयान्वय एवं शब्दार्थ पर हे परत मम मेरी दिव्या नाम दिव्य विभूतीना विभूतियों का अंत अंत न नहीं अस्ति है मैया मैंने अपनी विभूते विभूतियों का एष यह विस्तर विस्तार तू तो तेरे लिए उद्देश्यत एक देश से अर्थात संक्षेप से प्रोक्त कहा है यद्य विभूतिमत्सत्व श्रीमदुर्जितमेव तत्व मम तेजोंशसंभव पदछेद यभूतिमत सीमत ऊर्जितमे वत तत तत्व मम तेजोश शब्दार्थः अन्वीशब्दारत जो यत एवं विभूतिमत श्रीमत् कांति युक्त वा और शक्ति युक्त सत्व वस्तु है तत् उस तत् उसको तू मम मेरे तेजोश एव तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति अवगछ जान अथवा बहुन किम् ज्ञातेन तव तवाजुन विषभ्याहमदत्मांशन इस्थितो जगत् पदछेद अथवा बहुना किम् ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहद कृत्सन एकांशन स्थित जगत अन्वय एवं शब्दाथ अथवा अथवा अर्जुन हे अर्जुन एतेन इस बहुना बहुत ज्ञातेन जानने से तौ तो तेरा किम क्या प्रयोजन है अहम मैं इदम् इस कृत्सनम संपूर्ण जगत जगत को अपनी योग शक्ति के एकांशेन एक अंश एक मात्र से विष्टभ्य धारण करके स्थितः स्थित हूँ ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवदीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याजुन संवाद विभूतिम दशमोध्याय